ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थाधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे चतुर्थाधिकरण में दो वर्णक हैं। प्रथम वर्णक का विचार हो गया है द्वितीय वर्णक का विचार चल रहा है द्वितीय वर्णक में भी जो पूर्वपक्षी हैं वृत्तिकार जो कार्यान्वित तो अर्थ में ही शब्द की शक्ति मानते हैं और इसलिए उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म का ज्ञापन तो होगा लेकिन कार्यान्वित रूपेण और कार्य है मोक्ष की साधन भूता ब्रह्म की अहंग्रह उपासना उनके यहां उपासना से मोक्ष होता है तो मुमुक्सुना ब्रह्म उपासित व्यम ये विधि है उनके यहां मुमुक्षु को मोक्ष रूपी प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए ब्रह्मोपासना से ब्रह्म स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है तो ब्रह्म कैसा है किस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करनी है दो प्रकार की उपासनाएं होती है भेदोपासना और अहंग्र उपासना तो प्रकृति में किस प्रकार की उपासना अपेक्षित है मोक्ष की साधन के रूप में तो भेदोपासना नहीं अहंग्र उपासना भेदोपासना तो जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है मुमुक्षु उसे चाहिए ब्रह्म का मय के रूप में चिंतन करें ऐसा पूर्व पक्षी है हैं द्वितीय वर्णक के तो ब्रह्म कौन सा है कैसा है उपास्य ब्रह्म का जिस ब्रह्म का मैं के रूप में चिंतन करना है उसका स्वरूप भी समझना चाहिए ना तो ब्रह्म का स्वरूप बताने वाले वाक्य हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि इन वाक्यों से ब्रह्म का स्वरूप बताया जा रहा है वो जो ब्रह्म है इन वाक्यों के द्वारा बताया जाने वाला वह आ, कार्य अन्वित नहीं सतस्थ नहीं अबितु सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि शब्दों से पूर्वपक्षी करते हैं मोक्ष की साधन भूता ब्रह्म की अंग्र उपासना रूप जो कार्य है उसके साथ उपास्य रूपेण अन्वीत ब्रह्म में ही सत्यादि शब्दों की शक्ति रहेगी और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य ब्रह्म को बताएंगे उपासना विषयत्वेन रूपेण उपासना के साथ संबंधी बना करके उपासना का विषय बना करके ही इस प्रकार का यहाँ का पूर्व पक्ष है क्योंकि समस्त पदार्थों की शक्ति पदों की शक्ति कार्यान्वित अर्थ में ही है हाँ और वो जो शक्ति है पदों की वह मात्र अन्वित अर्थ में नहीं कार्यान्वित अर्थ में पदों की शक्ति है ऐसा मानते हैं कौन यहाँ द्वितीय वर्णक के पूर्व पक्षी शक्यार्थ हो जाएगा कार्य अन्वित अर्थ पूर्व पक्ष के अनुसार और शक्त हो जाएगा पद यानी पदार्थ होगा कार्यान्वित अर्थ ही पदार्थ बनेगा इस प्रकार का जो पूर्व पक्षी का कहना है और इसमें अपने इस मत की पुष्टि के लिए कई एक मीमांसा के वाक्यों का भी उन्होंने समर्थन समर्थक वाक्यों के रूप में समर्थक प्रमाण के रूप में प्रदर्शन किया था अपने मत को पुष्ट करने के लिए दिखाया था कि केवल सिद्ध वस्तु जो कार्य अन्वित है उसे कोई शब्द नहीं बता पाएगा अभी तो कार्यान्वित अर्थ को ही बताएगा ये सब जो उन्होंने अपने मत को पुष्ट करने के लिए मीमांसा के वाक्य प्रमाण के रूप में बताए थे उनका अनुवाद करके ये बताया गया भाष्य में कि मीमांसा के भी कई एक शब्द ऐसे हैं जो सिद्ध वस्तु को बताते हैं दधि सोम आदि वो क्रिया को नहीं बताते दधि सोम आदि पदार्थ है सिद्ध पदार्थ है। और उनको बताते हैं दधना जुहोती सोमेन यजेत इत्यादि वाक्यस्थ सोमादि पद वे सिद्ध पदार्थ होने पर भी मीमांसक कहेंगे कि होमादि रूप जो क्रियाएं हैं उनके शेष के रूप में बताए जा रहे हैं ऐसे ब्रह्म क्रिया शेष न होने से सत्यादि पद से नहीं कहा जाएगा वेदांतियों का ब्रह्म और यदि बताना है तो उपासना रूप क्रिया का शेष बना करके कहो उस अवसर पर यह कहा गया कि केवल अन्वित में शब्द की शक्ति होती है न कि कार्यान्वित अर्थ में शब्द अन्वित अर्थ को बताता है इतना मान्य मात्र से ही शब्द की शक्ति का निर्धारण करने में हुआ है और कार्यान्वित तो अर्थ को बताएगा यह कहने में गौरव है तो जैसे अन्वितार्थ को ही शब्द बताएगा ये कहेंगे तो वो अन्वितार्थ दो प्रकार से हो सकता है क्रिया के साथ भी अन्वित हो सकता है क्रिया के साथ ना होकर के अन्य सिद्ध पदार्थ के साथ भी अन्वित हो सकता है तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि शब्द भी अर्थ को बताते हैं इन वाक्यस्थ जो सत्यम पद का ज्ञान पद का अनंत पद का अर्थ है उनका परस्पर अन्वय अभेद अन्वय होता है और उस परस्पर अभेद रूप से अन्वित होने वाले अर्थ को सत्यादि शब्द बताते हैं इसलिए अन्वित अर्थ में शक्ति है पदों की ये मानना उचित है ये सब पहले टीका में तथा भाष्य में कह दिया गया और ये कहा गया कि जैसे पूर्वमीमांसा में भी कर्मकांड में आए हुए यजेत सोमेन यजेत दधना ज्योति इत्यादि वाक्य अर्थ को इस वाक्यस्थ सोमादि पद अन्वितार्थ को बताते हैं ऐसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यस्थ सत्यादि पद भी अन्वितार्थ रूप ब्रह्म के परामर्शक होंगे और उसके लिए कोई आग्रह नहीं कि वो कार्यान्वित ही हो अन्वित होना चाहिए पदार्थ सिद्ध पदार्थ के साथ भी तो सत्य पदार्थ अनंत पदार्थ के साथ ज्ञान पदार्थ के साथ अन्वित अबाधित रूप अर्थ को बताता है इसलिए ये सत्यादि पदरूप जो उपनिषद हैं उनसे कार्य अननवित अन्वितया ब्रह्म का प्रतिपादन होगा ये बताया गया और भी कर्म में आए हुए जो निषेध वाक्य है पांच प्रकार का वेद वाक्य है ना वेद में आए हुए जितने वाक्य हैं उनके अवांतर पांच भेद किए जाते हैं विधि निषेध मंत्र नामधेय और अर्थवाद ऐसे पांच अवांतर भेद होते हैं उसमें से जो निषेध वाक्य है भाष्कर भगवान बताते हैं कि निषेध वाक्य भी सिद्ध अर्थ को ही बताते हैं न कि क्रिया रूप अर्थ को या क्रिया के साधन रूप अर्थ को तो इसलिए वाक्य जैसे वाक्यों का उदाहरण बता बताकर के मीमांसागत वाक्यों को दृष्टांत के रूप से बता करके दार्टान्त सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य भी वाक्य जैसे क्रिया तथा क्रिया अनवी अर्थ को बता रहे हैं ऐसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि उपनिषद वाक्य भी क्रिया तथा क्रिया शेष को न बता करके बताएंगे केवल सिद्ध वस्तु को इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है अपीच इत्यादि अफ ब्राह्मणों न हंतव्य जो पूर्व में आया है ना एक पृष्ठ पहले है हमारे इसमें वहीं से प्रकरण शुरू हो रहा जहां तक हम लोग किए थे उससे एक दो पंक्ति एक पंक्ति पहले है अक्रियाना उपदेशो अनर्थक चेत ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि निवृत्तिपदेशान अनर्थक्य प्राप्त यहाँ तक हुआ है ना तो इस इसकी शुरुआत है यहां से एक वाक्य पूर्व में है कि अभी च ब्राह्मणों न हंतव्यव आद्या निवृत्ति निवृत्तिपदिश्य यहाँ से एक दूसरा उदाहरण दे कर के उपनिषदें क्रिया तथा क्रिया शेष रूप जो नहीं हैं ऐसे सिद्ध वस्तु ब्रह्म को बता करके भी प्रमाण हो जाएंगे सार्थक हो जाएंगे ये बता रहे हैं तो अभी इत्यादि की अवतरण टीका को देखिए सिद्धार्थ आह इदानी वेदाताक्यवत इति तो इन मीमागत सोम दधि इत्यादि पदार्थों को पूर्व मैं इन पदों को दृष्टांत के रूप से बता करके सत्यादि पद भी बताएंगे सिद्ध वस्तु को ये जैसे कहा इसके बाद अपीच इत्यादि वाक्यों से कर्म कर्मकांडर्गत वाक्य भी सिद्ध वस्तु के बोधक है ये दिखा करके तो जैसे निषेध वाक्य वेद होता हुआ भी कार्य अन्वित अर्थ को बताता है सिद्ध वस्तु को बताता है ऐसे उप निषेदे ज्ञान कांड रूप वेद भी कार्य अनन्वित कूटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म को बता सकता है ये बताया जा रहा है इस अभिप्राय से लिखते हैं सिद्धार्थ निषेधवाक्यवत सिपर अब भाष्य में देखिए अच्छी ब्राह्मणो न निवृत्ति से तो ब्राह्मणों ने हंतव्य इस वाक्य के द्वारा निवृत्ति को बताया जा रहा है हनन रूप जो हिंसा हिंसा से निवृत्ति हनन का अभाव रूप जो निवृत्ति है उस निवृत्ति को इस वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है और वो जो निवृत्ति है वह न तो क्रिया है न तो क्रिया का साधन है यानी क्रिया शेष भी नहीं है इसे आगे कहते हैं कि न तो सा क्रिया नापी क्रिया साधनम सा यानी वो निवृत्ति ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि निषेध वाक्य के द्वारा बताई जाने वाली निवृत्ति सा शब्द से लेना वह न क्रिया क्रिया नहीं है और नापी क्रिया साधनम और क्रिया का शेष भी नहीं है दधि और सोम तो क्रिया रूप न होने पर भी क्रिया के शेष थे लेकिन वैसा ये निवृत्ति तो न तो स्वयं क्रिया है न तो क्रिया का शेष है क्रिया साधन कहते हैं क्रिया शेष को क्रियांगों को तो इसकी टीका देखिए अपीच इत्यादि के बाद में ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य के द्वारा कैसे निवृत्ति का प्रतिपादन हो रहा है इसे स्पष्ट किया जा रहा है कहते हैं कि नय प्रकृत्यर्थे न संबंधात हननाभाव नय एकानबे पृष्ठ पर है <coughs> नय प्रकृत्यर्थ न संबंधात हननाभाव अर्थ। तो ब्राह्मणों न हंतव्य इस निषेध वाक्य में कुल मिलकर के तीन पद हैं ब्राह्मण एक न और हंतव्य इसमें न ये जो निपात है अव्यय है इसका अन्वय किसके साथ होगा हंतव्य पद पदार्थ के साथ तो नए पदार्थ का अन्वय हंतव्य पदार्थ के साथ करना है हंतव्य पदार्थ पद में भी दो अंश हैं एक धातु अंश है दूसरा प्रत्यय अंश है धातु को कहा जाता है प्रकृति और बाकी प्रत्यय हैं हन, हन धातु हैं वो प्रकृति है हन धातु से तव्य प्रत्यय होकर के हंतव्य बना है इसलिए तव्य प्रत्यय को तो कहा जाएगा प्रत्यय अंश और हन धातु को कहा जाएगा प्रकृति अंश तो हंतव्य पद के साथ न का अन्वय होना है तो किसके साथ किया जाए नए पदार्थ का अन्वय अर्थ के साथ किया जाए या प्रत्यार्थ के साथ किया जाए तब्य प्रत्यय का अर्थ अलग है हन धातुरु प्रकृति का अर्थ अलग है और नये का अर्थ है अभाव तो नये का अभाव रूप जो अर्थ है इसका अन्वय हन इस प्रकृति के अर्थ के साथ है तो हन प्रकृति का अर्थ क्या है हन धातु है हनन अर्थ इसलिए हनन का अभाव ये नए का अर्थ निकलेगा जब प्रकृति अर्थ के साथ नयअर्थ का अन्वय करेंगे तो तो ये लिखा यहां पर नय प्रकृति न संबंधात तो नये का हंतव्य इस पद में जो प्रकृति हैं हन धातु उसके अर्थ के साथ संबंध होने से अन्वय होने से तो नय ये ष्टी है इसलिए नये का और सह अर्थ में तृतीय है प्रकृति अर्थ में तो नये का प्रकृति के अर्थ के साथ संबंध होने से यह न प्रकृति अर्थ न संबंधात् अर्थ निकलेगा हननाभाव नय तो नये का अर्थ क्या निकलेगा हनन का अभाव ये नये अर्थ निकलेगा ननाभाव और तब्य प्रत्यय जो है यानी प्रकृति और नै दोनों का मिलकर के मात्र अर्थ निकला हन नाभाव और तव्य प्रत्येकार क्या निकलेगा तो तब्य प्रत्येकार बताते हैं इष्ट साधन तव्यादि प्रत्ययार्थ तब्यादि इसमें आदि शब्द से लेना लेनात प्रत्यय फिर अनियर प्रत्यय और आ, इन ये सब कृत्य प्रत्यय है और इन कृत्य प्रत्यय और भी है तबियत तब्य अनियर के अपवाद रूप कुछ प्रत्यय हैं आ, अजंत धातु से होते हैं यत्यय भी होता है निय प्रत्यय भी होता है कुछ धातुओं से वो सब तव्य अर्थ में ही होता है नियत प्रत्यय हारियम कार्यम इत्यादि बनता है ना हत से यत होता है वो यत तो, वो सब आदि शब्द से लेना व्यादि में आदि शब्द से अनियर है तो तबियत है तो अचुअत से होने वाला यथ है तो कार्यम हारियम इत्यादि में होने वाला नियत प्रत्यय है ऐसे ये सब प्रत्यय जो तब्यादि अर्थ में होते हैं इन तब्यादि प्रत्ययों का अर्थ क्या निकलेगा तो कहते इष्ट साधनत्व इष्ट शब्द का अर्थ है फल इच्छा का विषय इष्ट शब्द का अर्थ निकलता है प्रयोजन जीव जिसको चाहता है वह फल ईशु इच्छायाम धातु से कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय होकर के इष्ट शब्द बनता है तो उसका अर्थ निकलता है इच्छा का विषय और जो इच्छा का विषय होता है उसे फल कहा जाता है चाह किसकी होती है इच्छा किसकी होती है फल की वो है सुख और दुखा भाव तो इष्ट साधनत्व इसमें इष्ट शब्द का अर्थ निकलेगा यहां पर दुखा भाव और उसका साधन तब्य प्रत्यय बता रहा है तो दुखा भाव रूपी इष्ट के साधन को हंतव्य में प्रयुक्त जो तब्य प्रत्यय है वो बताता है तो न का हन के अर्थ के साथ अन्वय करके अर्थ निकला हननाभाव और उस हननाभाव में तब्य प्रत्यय बताएगा इष्ट साधनत्व हनना भाव इष्ट का साधन है यानी दुखा भाव का साधन है कौन हनना भाव तो जो भविष्य में दुख प्राप्त ना हो ऐसा चाहता है भविष्य में दुखा भाव चाहता है तो उसे चाहिए हनना भाव का। हनन में प्रवृत्त ना हो हनना भाव जो वर्तमान में हननाभाव करते हैं का मतलब हनन नहीं करते उन्हें भविष्य में दुख नहीं मिलता भविष्य में दुखाभाव होता है तो तब्य प्रत्यय बता रहा है हनना भाव में दुखा भाव रूपी इष्ट का साधनत्व ब्राह्मणों न हंतव्य में न हंतव्य इतने का अर्थ निकलेगा कि हनना भाव इष्ट साधन है और हंतव्य का वो कर्म बताया है ब्राह्मण को कि ब्राह्मण का हनन न करे यानी ब्रह्म न करें ब्रह्म भाव ये दुखा भाव का कारण है इष्ट साधन है तो इष्ट साधन तम प्रत्यार्थ और इष्ट क्या है तो कहते इष्टस इष्टश्चात्र नरक दुखाभाव कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो दुखा भाव न चाहता हो नरक में जाना चाहता हो नरक दुख भोगना चाहता हो ऐसा कोई मनुष्य नहीं है वो सब चाहते हैं नरक दुखा भाव सबके सब तो इसलिए नरक दुखा भाव को माना जाएगा इष्ट तो इष्टश्चात्र नरक दुखाभाव और उसका साधन हननाभाव कैसे होगा तो कहते तत्परिपाल हनना भाव इति निषेधवाक्यार्थ तो तत्परिपालक में तत्शब्द का अर्थ है नरक दुखा भाव रूप इष्ट पदार्थ और इष्ट साधन में, सा, में जो साधन था उसका अर्थ कर दिया परिपाल तो दुखा नरक दुखा भाव का परिपालक है कौन हननाभाव तो जो हनन नहीं करते हैं हननाभाव से युक्त रहते हैं उनके अंदर का जो हननाभाव है वह नरक दुखाभाव का संरक्षक है साधन है उन्हें नरक में जाने नहीं देता फिर तो इस प्रकार ये ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य का अर्थ निकलेगा तत्परिपालको हननाभाव एने नरक भाव का परिपालक हननाभाव है यानि नरक दुखा भाव का साधन हननाभाव है आगे लिखते हैं कि हननाभाव दुखाभाव हेतु इति अर्थात हनन से दुख साधनत्व तो दिया पुरुषो निवर्तते जब ये ज्ञान होता है कि हनना भाव हननाभाव भाव का कारण है ब्राह्मणों ने यह वाक्य हनना भाव को दुखा भाव रूप इष्ट का साधन बताएगा तो ये सुन करके इति ऐसा कहने के बाद इस वेद वाक्य के प्रति श्रद्धा करने वाले को अर्थात एक ज्ञान होता है श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से ज्ञान होता है कि हननस्य से दुख साधनत्व दिया पुरुषो निवर्तते हननाभाव दुखाभाव का हेतु है तो अर्थात हनन दुख का हेतु है तो यदि हत्या करेंगे तो नरक दुख की प्राप्ति होगी ऐसा ये शब्दतः नहीं अर्थात ज्ञान हो जाता है वाचार्थ तो निकलेगा हननाभाव दुखाभाव का साधन है और श्रुत अर्थापत्ति से ज्ञान होगा कि हनन दुख प्राप्ति का साधन है तो जो दुख प्राप्त कराने वाला साधन है उससे फिर निवृत्ति होगी कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा कार्य मैं करूं जिससे हमें भविष्य में नरक दुख भोगना पड़े और हनन में नरक दुख हेतुत्व ज्ञान हो रहा है अर्थात तो नरक में और नरक दुख है अनिष्ट तो अनिष्ट साधनत्व हनन में देख करके उससे निवृत्ति ये हो जाती है अर्थात सीधे सीधे तो शब्दार्थ निकलेगा हनना भाव दुखा भाव का कारण है और अर्थात ये ज्ञान होगा हनन नरक दुख रूपी अनिष्ट का साधन है उस हनन में अनिष्ट साधनत्व ज्ञान से हनन से निवृत्ति होगी जहां जाने से दुख प्राप्त होता है वहां जाने से बचता है ना व्यक्ति जो काम करने से दुख प्राप्त हो वो काम करने से बच जाता है उसे बलात कोई प्रवृत्त करेगा तब भी वो रुकता है वो करता तो ये कहते हैं कि अर्थात तो हनन से दुख साधन दिया तो पुरुषो निवर्त है ये ध्यान में है ना तो नात्र नात्रियोग कशिति तो अत्र यानी ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य में कोई नियोग यानी क्रिया नहीं बताई जा रही है कार्य नहीं बताया जा रहा है विधि नहीं है तस् नियोग यानी विधि और विधि क्यों नहीं है तो कहते हैं इसलिए कि तस् क्रिया तत्साधन दध्यादि विषयत्वा तो ते नियोगस्या विधेय तो जो विधि होता है वह होमादि रूप क्रियाएं और तत्साधन यानी होमादि क्रियाओं का साधन रूप जो दध्यादि है तद विषयक विधि होता है तो यहां तो और वो होमादि क्रियाए हैं स्वर्ग आदि रूप सुख के साधन इष्ट के साधन तो इष्ट साधन उन होमादि क्रियाओं में ज्ञात होने से उसका विधान हो रहा है क्रिया और दधना ज्योत इत्यादि में क्रियांगत्वेन रूपेन न का विधान हो रहा है ऐसे यहां पर ब्राह्मणों ने हंतव्य इस वाक्य में किसी क्रिया की प्रतिति नहीं हो रही है अपितु तो हनन क्रिया के अभाव की प्रतिति हो रही है हनन और तब्य प्रत्यय के द्वारा दुखाभाव रूप इष्ट की इष्ट साधनत्व की प्रतिति हो रही है तो क्रिया तथा क्रिया के साधनभूत भूत दध्यादि विषय ही नियोग होने से और ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य में क्रिया तथा क्रियांग दध्यादि की प्रतीति न होने से कोई नियोग ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य में नहीं होगा विधि नहीं है <coughs> आगे कहते हैं कि नच हनन हनना भाव रूपा निवृत्ति क्रिया नच का अन्वय क्रिया के साथ करिए तो हनना भाव रूपा निवृत्ति नच क्रिया ऐसा यदि कोई ये, ये कहे कि ब्राह्मणों न हंतव्य स्वाक्यस्थ नये का वाच्य रूप हननाभाव रूपा जो निवृत्ति है वह निवृत्ति ही क्रिया है ऐसा ऐसा यदि कोई कहता है तो कहते ही नाच्य ऐसा नहीं कह सकते वो नय का वाच्य रूप हनना भाव रूपा निवृत्ति वो क्रिया रूप नहीं है क्यों कहते हैं तो क्रिया भाव रूप पदार्थ है और यहां तो नननाभाव को बताता है और निवृत्ति रूप हो गई अभाव रूप हो गई अभाव रूप होने से उसे क्रिया नहीं कहा जा सकता और नापी क्रिया साधनम ब्राह्मणों न मंतव्य इस वाक्य में कोई क्रिया के साधन को भी नहीं बताया जा रहा है न तो क्रिया है यहा न तो क्रिया का साधन है इसलिए यहां नियोग यानी विधि नहीं होगा विधि होता है क्रिया विषयक या तो क्रिया साधन विषयक आगे कहते हैं अभाव भावार्थ हेतुत्वातो भावार्थ असत्वाच्य असत्वाच्यर्थ भावार सत्वाच्य इत्यर्थ जो अभाव होता है ना वह भाव रूप अर्थ का हेतु नहीं बन सकता अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती और यहां तो हननाभाव ये किसी क्रिया का साधन नहीं माना जा सकता क्रिया भाव रूप होती है और उस भाव रूप क्रिया का नए अर्थ हननाभाव साधन नहीं बनेगा इस दृष्टि से कहते हैं कि अभाव से अहेेतुत्वात् जो अभाव होता है वह भाव रूप किसी पदार्थ का कारण नहीं होता और भावार्थ असत्वाच और यहां भाव रूप कोई अर्थ है भी नहीं जिसका वो कारण माना जाए जिसको क्रिया का साधन माना जाए यहाँ तो केवल हननाभाव ही प्रतीत हो रहा है और जो इष्टत्व रूपेन प्रतीत हो रहा है वो भी दुखा भाव प्रतीत है तो भावार्थ असत्वाच इत्यर्थ अतो निषेध शास्त्रस्य सिद्धार्थे इति भाव इसलिए ये अर्थ निकला ब्राह्मणों न हंतव्य ये जो निषेध शास्त्र हैं यानी निषेधात्मक वेद वाक्य है ये सिद्ध रूप अर्थ का बोधक है न तो वह किसी क्रिया को बताता है न तो किसी क्रिया साधन को बताता है तो क्रिया या क्रिया साधन रूप निवृत्ति न होने पर भी अभाव रूपा है हाँ। तो उसका वाचक ब्राह्मणों नंत व्यय भेद हुआ नहीं। कि नहीं यदि आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्था के अनुसार जो क्रिया का या क्रियांग का वाचक नहीं है वो अनर्थक है ऐसा मानेंगे तो फिर ब्राह्मणों नंतव्य को भी मानना पड़ेगा अनर्थक क्योंकि वह भी क्रिया या क्रिया अंग को नहीं बताता अक्रियार्थक हो गया तो जैसे ये अक्रियार्थक होने पर भी सार्थक है सफल है दुखा भाव रूप फल वाला है ऐसे अवसि आगे का वाक्य ये तो दृष्टांत है दारिष्टान्त में बताया जाएगा कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि उपनिषद वाक्य भी क्रिया तथा क्रियांग से विलक्षण जो सिद्ध वस्तु ब्रह्म है उसे बता सकते हैं जैसे निषेध वाक्य बता रहा है क्रिया तथा तो क्रियांग से अतिरिक्त सिद्ध अर्थों इसी के लिए दृष्टांत के रूप में दिखाया गया है आगे कहते हैं अक्रियार्थानाम इत्यादि का अवतरण लिखते हुए टीकाकार विपक्ष से दंडम आहो विपक्षे विपक्ष का अर्थ है पूर्व जैसा मानना चाहता है ऐसे जो विरोधी पक्ष हैं उन्हें विपक्ष कहा जाता ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य को सिद्ध अर्थ में प्रमाण नहीं मानेंगे यदि तो फिर इसमें अनर्थक्य मानने की आपत्ति आएगी ये दोष बताया जा रहा है। तो विपक्षे ंडम आह तो भाष्य में देखिए अक्रियार्थानाम उपदेशो अक्रियानाथक ब्राह्मणो इत्यादि निवृत्ति इदी निवृत्तिपदेशनक्यम प्राप्तम्। अक्रिया उपदेशों तो जो क्रियाक नहीं है ऐसे उपदेश वेद वाक्य अनर्थक अनि अप्रमाण यदि है तब तो ब्राह्मणो न हत्य इत्यादि निवृत्तिरूप सिद्ध अर्थ का बोधक जो वेद वाक्य हैं इसमें भी अनर्थक यानी अप्रामान्य मान्य की आपत्ति आएगी और ये ब्राह्मणोना नव्य वाक्य अप्रमाण है ये मानना पूर्व पक्षी को अभीष्ट नहीं है ये अनिष्ट आपत्ति है उनके मत में इसलिए इसे तो प्रमाण ही मानना पड़ेगा तो निवृत्ति रूप अर्थ में भी प्रमाण है और वो निवृत्ति रूप अर्थ सिद्धार्थ है तो निवृत्ति रूप सिद्ध में भी ब्राह्मणों न हंतव्य इस निषेधवाक्य का प्रामाण्य स्वीकार किया इसका अर्थ तो जैसे नि निवृत्तिरूप सिद्ध अर्थ में यह ब्राह्मणों न हंतव्य प्रमाण होगा ऐसे ब्रह्म रूप सिद्धार्थ है क्रिया तथा क्रियांगन रूप नहीं है उसमें भी प्रमाण हो जाएगा ज्ञान कांड उपनिषद है आगे हैं टीका थोड़ी सी इसे देखिए ननु स्वभाव तो गत प्राप्त हनुरागेन नयंधेन हेतुना हनन विरोधिनी साच विरोधीनी सकल्रिया बोध्यय्यथा त्राप्तवादीयत अहनन इति तो ये कहते हैं ननु यानी शंका है इस सिद्धांति के प्रति पूर्व पक्ष की शंका रहेगी कि स्वभावतः रागतः प्राप्तेन न <स्वभावत <हा> तो स्वभावतः प्राप्त जो अर्थ है यानी हनन क्रिया है वर्तमान में जो दृष्ट फल हैं, कुछ लौकिक पदार्थों की प्राप्ति और उन पदार्थों की प्राप्ति में बाधक बनने वाला जो है उसका हनन करने से ही वो प्राप्त होगा उसको हटाएंगे तभी प्राप्त होगा तो ये जो जिसका हनन किया जा रहा है वह प्रतिबंधक है दृष्ट फल की प्राप्ति में उस प्रतिबंधक का हनन नाश, हिंसा ये आ, उस प्रतिबंधक के हनन का जो फल है दृष्ट कुछ लाभ वस्तु विशेष का उसके प्रति जो स्वभावतः चित्त में राग है उस राग से प्राप्त हुआ हनन वो कहेगा नहीं ऐसे देता है इसको नष्ट करके प्राप्त कर लो वो राग अंदर से प्रेरणा करेगा इसलिए रागत प्राप्त हुआ हनन और फिर श्रुति ऐसे रागत तो हनन क्रिया में प्राप्त हुए हनन क्रिया में प्रवृत्त हुए मनुष्य के प्रति अनुराग रखती है प्रेम रखती है माता है ना वो चाहती है हित मनुष्य मात्र का श्रुति तो इसलिए क्या करती है कि अनुरागे न श्रुति के हृदय में जो मनुष्य के प्रति अनुराग है जो राग वशात भविष्य में प्राप्त होने वाले नरक दुख का साधन हनन में प्रवृत्त हुआ है वह अभी नहीं देख रहा है अल्प लाभ अभी देख रहा है और उस लाभ वशात हनन क्रिया में प्रवृत्त हो रहा है लेकिन श्रुति का उसके प्रति जो अनुराग है उस अनुराग वशात तो, श्रुति क्या करती है कि नए संबंधे न हेतुना हनन विरोधिनी संकल्प क्रिया बोध्य तो श्रुति कहती है कि हनन के साथ नए का संबंध करके न हंतव्य कि हनन विरोधी जो संकल्प क्रिया है उसको बताया जा रहा है इस वाक्य में नये बताएगा नये का अर्थ अभाव न करके विरोध किया जाए और जिसके साथ नये अन्वित होगा उसके अभाव को बताएगा उसके अर्थ के अभाव को न बता करके विरोधी को बताएगा तो हनन क्रिया के साथ नये का अन्वय होगा और हनन क्रिया के साथ अन्वित हुआ नये ये बताएगा नरक दुख प्राप्ति का हेतु हेतुभूत हनन क्रिया की विरोधी जो संकल्प क्रिया है वो करो हनन विरोधिनी संकल्प क्रिया को बताएगा न तो अर्थ निकलेगा ऐसा संकल्प करो कि हनन नहीं करना है ऐसा संकल्प करो उसकी विरोधी संकल्प क्रिया बोध देते साच नई अर्थ रूपा और ये जो हनन विरोधी संकल्प क्रिया है इसे माना जाए नये का अर्थ और तत्र अप्राप्तत्वात विधीयते। तो तत्र या ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य में ये वाक्य के द्वारा अपूर्व रूप से विधान किया जा रहा है हनन विरोधिनी संकल्प क्रिया का ये तो राग रागवशत हनन के लिए प्राप्त हुआ है लेकिन श्रुति हितैषी बनकर के कह रही है ऐसा संकल्प करो कि हनन नहीं करना है हनन विरोधी संकल्प करो जिससे हनन क्रिया में प्रवृत्ति नहीं होगी ऐसा संकल्प करो हा ये विरोध अर्थ माना जाए नये का ये पूर्व कह रहे हैं और साच नये रूपा नैअर्थ रूपा, रूपा सा यानी वो संकल्प क्रिया वो नये रूपा होने से वो विधि ये थे नैअर्थ रूपा है और वो प्राप्त भी नहीं है स्वभाव तो भी वो संकल्प प्राप्त नहीं है स्वभाव तो प्राप्त है हनन उसका विरोधी संकल्प अप्राप्त है उसका विधान ब्राह्मणों ने हन इस वाक्य के द्वारा किया जा रहा है संकल्प क्रिया का इसलिए तब्य प्रत्येक अर्थ विधि मान लो और विधि मान करके यह अर्थ निकालो क्या अर्थ निकलेगा फिर ब्राह्मणों ने हंतव्य का कि अहननम कुरियात अहननम कुरियात का अर्थ निकलेगा हनन विरोधी संकल्प करो हनन विरोधी संकल्प करो ऐसा अर्थ निकलेगा <coughs> इसलिए ये जो आप कहते हो कि ब्राह्मणों नंतव्य इसमें कोई क्रिया नहीं है ये ठीक नहीं है हनन विरोधी संकल्प क्रिया यहां पर बताई जा रही है वो विधेय है तथा कार्यार्थक इदम वाक्यम इदम वाक्यम से लेना ब्राह्मणों ने हंतव्य वाक्य ये कैसा है तो कार्यार्थक है यानी क्रियार्थक हो गया क्रियार्थक होने से अनर्थक नहीं होगा अभी तो सार्थक होगा प्रमाण होगा क्योंकि पूरोपक्षी को तो क्रियापरक या क्रिया साधन परक जो वाक्य है उसी को सार्थक दिखाना है ना। तो पूर्व पक्षी का कथन है कि ब्राह्मणों न हंतव्य ये वाक्य भी क्रियापरक हुआ क्रियापरक होने से सफल हो जाएगा ये कहा गया <coughs> हाँ तो ब्राह्मणों न हंतव्य ये वाक्य कार्य कार्यथक है इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्ष के द्वारा की गई उसका निषेध सिद्धांती करता है नच इत्यादि से तो नच स्वभाव प्राप्त हंत्यर्थ अनुरागेण न शक्य अिया कल हनन क्रिया निवृत्तिदासी व्यति तो यहाँ ये यह बताया गया कि हनन क्रिया की निवृत्ति रूप जो अवदासीन्य है ऐसे तो हन धातु के साथ अन्वित हुआ जो नये है वो बताएगा हननाभाव को और हननाभाव रूपा ही हनन क्रिया की निवृत्ति है और वो निवृत्ति ही से प्रयुक्त है निवृ अवदासी अवदासीन्य उदासीन भाव उदासीन भाव का अर्थ होता है कि अपने आप में रहना तो औदाशीन्य को छोड़ करके तो हनन क्रिया निवृत्ति औदाशीन्य व्यतिरेकेण का अर्थ हुआ कि ब्राह्मणों हंतव्य वाक्य में हनन क्रिया का अभाव रूपा निवृत्ति रूप जो अवदासीन्य है उसको छोड़ करके अलग से कोई हनन विरोधी संकल्प रूपा क्रिया की कल्पना नहीं की जा सकती ये बताया जा रहा है जो हमने पहले अर्थ बताया वही अर्थ किया जा सकता है वो नये का हनन विरोधी संकल्प क्रिया यह अर्थ नहीं किया जा सकता कि स्वभाव प्राप्त हंत्यथ अनुरागे न शक्य अप्रात क्रिया कल तो स्वभावतः प्राप्त जो हन्त्य है यानी हनन के प्रति राग है उस उ राग, रागेन अप्राप्त क्रिया कल तो नय का अप्राप्त जो क्रिया है संकल्प रूप क्रिया उस क्रिया अर्थत्व नय में कल्पना करना शक्य नहीं है न का अन्वय करना है शक्य के साथ जो शुरू में न है ना न, न च तो अप्राप्त क्रियार्थत्व न कल्पय न शक्यम ऐसा में है तो हन धातु के अर्थ के साथ संबद्ध जो नये है उस नये का हनन क्रिया का अभाव को छोड़ करके कोई दूसरी हनन विरोधी संकल्प क्रियारूप अर्थ की कल्पना नहीं की जा सकती ये यहां पर कहा है एक वाक्य टीका में है इसे देखिए औदासी स्वूप तच्चन क्रिया निवृत्ति निवृत्तिपलक्षित औदासी हनना भाव इतिवत तो औदासी ये पुरुषस्य स्वरूपम्। स्वरूपम उदासीनता ये आत्मा का स्वरूप है पुरुष का स्वरूप है पुरुष सहसा प्रवर्तनी होना चाहता निष्क्रिय है निष्क्रियता ही उदासीनता मानी जाती है और तच हनन क्रिया निवृत्ति उपलक्षितम् निवृत्ति हननाभाव यावत और तत् वो जो स्वरूप है पुरुष का औदासीदासीय रूप जो स्वरूप है वह हननाभाव ही है कैसे तो हनन क्रिया निवृत्ति निवृत्तिपलक्षित हनन क्रिया की निवृत्ति वाच्यार्थ है और उससे उपलक्षित जो निवृत्ति रूप औदासीन्य यही हननाभाव है और इसको छोड़कर के दूसरा कोई ब्राह्मणों न हंतव्य इस वाक्य में हनन क्रिया विरोधी संकल्प रूप क्रिया अर्थ नहीं निकाला जा सकता पर आप तद तदव्यतिकन ये लिखते हैं कि तद के तदव्यतिरेकन नय क्रियात्व नच न इति योजना के ने, ने उस हनना भाव रूप औदासीन से अलग कोई हनन विरोधी संकल्प रूप क्रिया ये अर्थ नये का कल्पना से नहीं किया जा सकता इस अर्थ की कल्पना नहीं की जा सकती ऐसा अन्वय करना ये टीकाकार ने कहा एक वाक्य में भावार्थ बताते फिर आगे का अवतरण है मुख्यार्थस्य अभावस्य अभाव से नए अर्थत्व संभव है तद विरोधी क्रियालक्षण अन्यायवात निषेध निषेध विधि भेद निषेधवाक्य कार्याद विप्लवापत् भावते है ने का, ने का एक होता है, मुख्यार्थ एक होता है लक्षार्थ यानी वाचार्थ तो जहां वाचार्थ ग्रहण करने से ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदार्थ के साथ अन्वय ठीक ठीक बैठ सकता हो वहां लक्षार्थ नहीं लिया जाता तो नये का मुख्यार्थ है वाचार्थ है अभाव तो नये का और विरोध ये है नये का लक्षार्थ, वाचार्थ नहीं इसलिए नये का वाचार्थ अभाव लेने से ही ब्राह्मणों न हंतव्य स्वाक्य में हनना भाव रूप निवृत्तियात्मक औदासीन्य अर्थ प्रतीत हो रहा है ये अर्थ संभव होने पर उसे छोड़ करके मुख्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ जो विरोध रूप अर्थ है न का वह लेना अनुचित है ये कहा कि मुख्यार्थस्य अभावस्य से नयर्थत्व संभव है नुख्यार्थ जो अभाव है वही वाक्य में संभव हो तो तद क्रिया क्रियालक्षण तद यानी हनन क्रिया विरोधी क्रिया में लक्षण नये की मानना यह अन्याय यानी अनुचित अयुक्तवाद न्यायत्वाद का तो अर्थ होता है युक्तत्वाद अन्यायवाद का अर्थ हो जाएगा अयुक्त ये अयुक्त है निषेधवाक्य कार्यार्थकत्वे विधि निषेध भेद विप्लवापत्त्य भाव यदि वाक्य भी हनन विरोधी संकल्पात्मक क्रिया का ही बोधक रहेगा तो विधि वाक्य भी क्रिया का बोधक है और निषेध वाक्य भी क्रिया का बोधक रहेगा यदि तो फिर विधि और निषेध ये दो भेद नहीं बनेंगे दोनों भी क्रिया के ही बोधक होने से एक ही वाक्य रहेगा विधि माना जाएगा निषेध रहेगा नहीं फिर निषेध में निषेधत्व की समाप्ति ये यहां पर कहा कि कार्यार्थक निषेध निषेधवाक्यपी कार्यार्थकत्वे निषेध वाक्य भी यदि कार्य क्रियारूप आ, क्रियारूप अर्थ वाला हो जाएगा यदि तो क्या हो जाएगा कि विधि निषेध का जो भेद है वह विप्लव विप्लव का अर्थ है समाप्ति नाश तो विप्लवापत्त्य उसका नाश होने की आपत्ति आएगी किसका विधि और निषेध का जो अलग अलग अवान्तर भेद है उस भेद का नाश होने की आपत्ति आएगी ये अभिप्राय है को इस वाक्य का नच से लेकर के हनन क्रिया निवृत्ति औदासन्य व्यतिरेकेण यहां तक के भाष्य वाक्य का यह अभिप्राय रहा कि विधि वाक्य के तरह निषेध वाक्य को भी क्रियार्थक मानेंगे तो उन दोनों का आपस में जो भेद है पांच प्रकार के वाक्य माने गए ना वेद वाक्य तो पांच प्रकार न होकर के चार ही प्रकार हो जाएंगे फिर निषेध विधि कोटि में ही चला जाएगा क्रियाार्थक हो जाएगा तो ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण